4F grammar karna padna aana jaana khelna khelta khelti khelte khelti खाना खाता खाती खाते खाती सोना सोता सोती सोते सोती मैं खेलता हूं मैं खेलती हूं तू खेलता है तू खेलती है वो खेलता है ये खेलता है वो खेलती है यह खेलती है हम खेलते हैं हम खेलती हैं तुम खेलते हो तुम खेलती हो आप खेलते हैं आप खेलती हैं वे खेलते हैं ये खेलते हैं वे खेलती हैं ये खेलती हैं मैं दिल्ली में रहता हूं हम क्रिकेट खेलते हैं रीता कॉलेज में पढ़ती है वो स्कूल जाती है लड़के 10 बजे सोते हैं सविता और सुनीता स्कूल की कैंटीन में खाती हैं। मैं शाम को घर में होता हूं शनिवार को दुकानों में भीड़ होती है वो स्कूल में जाता है मैं तीन बजे घर में आता हूं तीन बजे घर आता हूं फोन करना साफ करना नाश्ता करना इंतजार करना राकेश अपना कमरा साफ करता है लड़कियां घर में नाश्ता करती हैं फोन करना बहन को फोन करना प्रेम करना राधा से प्रेम करना विचार करना समस्या पर विचार करना इंतजार करना बस का इंतजार करना गणेश राम को फोन करता है हम प्रोफेसर का इंतजार करते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेलता मेरी बहन स्कूल नहीं जाती वे मुंबई में नहीं रहते किताब मेज पर नहीं है राम सुनीता का भाई नहीं है लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती उसकी बहनें कॉलेज में नहीं पढ़ती मेरे लिए हमारे लिए तेरे लिए तुम्हारे लिए आपके लिए उसके लिए इसके लिए उनके लिए इनके लिए के लिए मेरे लिए की तरह मेरी तरह के साथ हमारे साथ की ओर, हमारी ओर के सिवाय मेरे सिवाय के बारे में उनके बारे में के बाद आपके बाद ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस